मारीच का वह कथन उचित और मनोमाननीय योग्य था तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी खालसे प्रेरित हुए उस राक्षस राज ने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा दूषित कुल में उत्पन्न मारीच तुमने मेरे प्रति जो अनापसना बातें कही हैं ये मेरे लिए अनुचित और असंगत हैं ऊसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल हैं तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख पापाचारी और विशेषतः मनुष्य श्री राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता एक स्त्री कैकेय के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य मित्र माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर्का बद किया है उस रामचंद्र को प्राणों से भी प्यारी भार्या श्री सीता में तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूंगा मारीच ऐसा मेरे हृदय का निश्चित विचार है इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता इसमें क्या दोष है क्या गुण है इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है अथवा इस कार्य को करने को कौन सा उपाय है तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी जो अपना कल्याण चाहता हो उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल मधुर उत्तम हितकर आदर्श युक्त और उचित हो राजा सम्मान का भूखा होता है उसकी बात का खंडन करके आक्षेप पूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमान पूर्ण वचन का यह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता मसाचर अमित तेजस्वी महामनसि राजा अग्नि इंद्र सोम यम और वरुण इन पांच देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं इसीलिए वे अपने में इन पांचों के गुण प्रताप पराक्रम सौम्य भाव दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए तुम तो अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूं तो भी तुम दृष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो राक्षस मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता हूं और ना यही जानना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या उचित है अति पराक्रमी मारीच मैंने तो तुमसे इतना ही कहा था कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए अच्छा आओ तो मैं सहायता के लिए मेरे कथन के अनुसार जो कार्य करना है उसे सुनो तुम स्वर्णमय चरम से युक्त चित कवरे रंग के मृग हो जाओ तुम्हारे सारे अंग में चांदनी की सी सफेद बूंदे रहनी चाहिए ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में श्री सीता के सामने विचरो एक बार विदेह कुमारी को लुभाकर जहां तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ तुम मायामय कांचन मृग को देखकर मिथलेश कुमारी श्री सीता को बड़ा आश्चर्य होगा और वह शीघ्र ही श्री राम से कहेगी कि आप इसे पकड़ लाइए जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएं तो तुम दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उन्हीं के शब्दों में कहना हासीते हा, हा लक्ष्मण कह कर पुकारना तुम्हारी उस पुकार को सुनकर श्री सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के ही मार्ग का अनुसरण करेंगे इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुख पूर्वक श्री सीता को हर लाऊंगा ठीक उसी तरह जैसे इंद्र सची को हर लाए थे उत्मव्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाना मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा सौम्य अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो मैं रथ पर बैठकर दंडक वन तक तुम्हारे पीछे-पीछे चलूंगा श्री राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूंगा मारीच यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम कराऊंगा राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सोकी नहीं होता है श्री राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है परंतु मेरे साथ विरोध करने पर जो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है इन बातों पर बुद्धि लगाकर भलीभांति विचार कर लो उसके बाद यहां जो हितकर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करना रावण ने जब राजा की भांति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दे तब मारीच ने निशंक होकर उस राक्षस राज से कठोर वाणी में कहा निसाचर किस पापी ने तुम्हें पुत्र राज्य तथा मंत्रियों सहित तुम्हारे विनाश का यह मार्ग बताया है राजन कौन ऐसा पापाचारी है जो तुम्हें सुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा है किसने युक्ति से तुम्हें मौत के द्वार पर जाने की सलाह दी है निशाचर आज यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि तुम्हारे दुर्बल शत्रु तुम्हें किसी बलवान से भिड़ाकर नष्ट होते देखना चाहते हैं राक्षसराज तुम्हारे अहित का विचार रखने वाले किस नीच ने तुम्हें है पाप करने का उपदेश दिया है जान पड़ता है कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्म से नष्ट होते देखना चाहता है रावड़ निश्चय ही वध के योग्य तुम्हारे वे मंत्री हैं जो कुमार्ग पर आरूढ़ हुए तुम जैसे राजा को सब प्रकार से रोक नहीं रहे किंतु तुम उनका वध नहीं करते हो अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे उसे सब प्रकार से वे रोकें तुम भी रोकने के ही योग्य हो फिर भी वे मंत्री तुम्हें रोक नहीं रहे हैं विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म अर्थ काम और यश पाते हैं रावण यद स्वामी की कृपा ना हो तो सब व्यर्थ हो जाता है राजा के दोष से दूसरे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है विजयशीलों में श्रेष्ठ राक्षसराज धर्म और यज्ञ की प्राप्ति का मूल कारण राजा ही है अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए रात्रि में विचरणने वाले राक्षस जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो जो जनता के अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला और उद्दंड हो ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती जो मंत्री तीखे उपाय का उपदेश करते हैं वे अपनी सलाह मानने वाले उस राजा के साथ ही दुख भोगते हैं जैसे जिनके सारथी मूर्ख हों ऐसे रथ नीची ऊंची भूमि में जाने पर सारथियों के साथ ही संकट में पड़ जाते हैं अपारयुक्त धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से साधु पुरुष इस जगत में दूसरों के अपराध से परिवार सहित नष्ट हो गए हैं रावण प्रतिकूल बर्ताव और तीखे स्वभाव वाले राजा से रक्षित होने वाली प्रजा उसी तरह वृद्धि को नहीं प्राप्त होती है जैसे गीदड़ या भेड़ियों से पालेत होने वाली भेड़ें रावण जिनके तुम क्रूर दुर्बुद्धि और अचेन्द्रिय राजा हो वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे काकतालीय न्याय के अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात ही अघोर दुख प्राप्त हो गया इस विषय में मुझे तुम ही सुख के योग्य जान पड़ते हो क्योंकि सेना सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा श्री रामचंद्र जी मुझे मार कर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे जब दोनों ही तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है तब श्री राम के हाथ से होने वाली जो मृत्यु है इसे पाकर मैं कृतकृत हो जाऊंगा क्योंकि शत्रु के द्वारा युद्ध में मारा जाकर प्राण त्याग करूंगा तुम जैसे राजा के हाथ से बलपूर्वक प्राण दंड पाने का कष्ट नहीं भोगूंगा राजन यह निश्चित समझो कि श्री राम के सामने जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरा मरना निश्चित है यदि तुमने सीता का हरण किया तो तुम अपने को भी बंधु बांधवों सहित मरा हुआ मानो यदि तुम मेरे साथ जाकर श्री राम के आश्रम से सीता का अपहरण करोगे तब ना तो तुम जीवित बचोगे और ना मैं ही न लंकापुरी रहने पाएगी और ना वहां के निवासी राक्षस ही निशाचर मैं तुम्हारा हितैषी हूं इसलिए तुम्हें पाप कर्म से रोक रहा हूं किंतु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है सच है जिनकी आयु समाप्त हो जाती है वे मरणासन्न पुरुष अपनेserverIdों की कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते हैं